ओम सहना वहनौन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्त मिषा वह ओ शा शाति शांति, शांति, शांति, शांति योग दर्शन की 41वीं कक्षा में आपका स्वागत है कल छत्तीस सूत्र तक हो गए थे पीछे कुछ पूछना हो तो हो सकते हैं ये आगे जो है अब प्रवृत्तियों जहाँ ये परिक्रमों का प्रारंभ होता है मैत्री करुणा से लेकर के वो प्रथम परिक्रम था फिर प्राणायाम वाला ये द्वितीय परिक्रम और ज्योतिष्मी जो विश्व का ज्योतिषमती है ये तृतीय हाँ विषयवती प्रवृत्ति वो तीसरा था पीछे चौथा हाँ परिक्रम एक प्रकार से तैयारी समझ लो आप अगर वैसे देखना है तो हम जब कोई कार्य करते हैं तो कार्य एक तो मुख्य कार्य होता है एक होता है उसका प्रबंधन तो प्रबंधन में हम साधनों को जुटाते हैं यानी कार्य जो मुख्य है वो प्रारंभ नहीं हुआ अभी लेकिन और सारी तैयारियां वो सब चल रही हैं क्योंकि ये परिशब्द है ना ये भी कुछ तो अर्थ देगा ही यहाँ पर जब शब्द जोड़ा गया है तो कर्म के साथ में परी उपसर्ग लगाया गया है तो परी से यही है क्योंकि परी आता है चारों ओर अर्थ में अब मान लो किसी को कोई कार्य करना है और साधन जुटाने हैं तो चारों ओर से लाएगा ना इधर से उधर से जहां जिस चीज की आवश्यकता है जहां उपलब्ध होगी वहां से ला करके और पूरी व्यवस्था करते हैं अब यहाँ पर भी क्योंकि आगे समाधिया उनकी व्याख्या शुरू होगी इसे ये, ये क्रिया के होने में जो व्यापार व्यापार विशेष हाँ मान लो भोजन बनाना है तो भोजन बनाने के लिए ईंधन चाहिए वो भी ले आए पात्र चाहिए वो भी ले आए एक चूल्हा बनाना है स्थान चाहिए वो भी सब व्यवस्था पूरी कर ली गई है सब्जियां इत्यादि भोजन बाजार से खरीद करके ये जितने भी कार्य हो रहे हैं सब ये सारे किसके लिए हो रहे हैं कि भोजन पकाया जाएगा तो ये सब हो गए परिकर्म अब परिकर्म के बाद जब मुख्य कर्म प्रारंभ होगा अब व्यक्ति बाहर को नहीं भागेगा बाहर वाला कार्य तो पहले ही सारा पूरा कर लिया है तो ऐसे ही ये परिक्रम है चित्त के स्थिति का संपादन करने के लिए तो स्थिति का संपादन करके क्या होता है तो पीछे भी आ चुका है इसका वितरक विचार अनदास्मिता रूपानुगम संप्रज्ञात यहीं से प्रारंभ होगा वैसे तो एकाग्रता हमारी प्रत्याहार से ही प्रारंभ हो जाती है प्राणायाम में भी थोड़ी सी आएगी प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये सब एकाग्रता के ही तो है ये यहां से प्रारंभ हो चुकी है लेकिन पहले कम फिर और अधिक फिर और अधिक फिर और अधिक फिर जहां एकाग्रता की एकाग्रता का प्रयोग करते हुए समाधि प्रारंभ हो चुकी है अब अब वहां भी एकाग्रता के चार भेद कर दिए गए फिर क्योंकि वितर्क समाधि में भिन्न प्रकार की एकाग्रता वहां स्थूल विषय पर ही हमें उनका साक्षात्कार करना है फिर विचार समाधि में और अधिक एकाग्रता क्योंकि सूक्ष्म विषयों का प्रत्यक्ष करना है अब का प्रत्यक्ष और सूक्ष्म का कितना अंतर है मालूम है ये दीवार देख रहा हूं ये कोई मुझे समस्या नहीं है लेकिन इस पे आप एक वर्ण एक अक्षर शब्द लिख दें अब मुझे पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी सूक्ष्मता में पहुंच गए ना तो स्थूल का प्रत्यक्ष ये सरल प्रकार से हो जाएगा कम एकाग्रता से भी हो जाएगा लेकिन सूक्ष्म प्रत्यक्ष के लिए और अधिक एकाग्रता चाहिए फिर आनंद समाधि में और अधिक वहां प्रकृति का मूल प्रकृति का साक्षात्कार सूक्ष्मता की पराकाष्ठा हो गई है फिर अस्मिता यह एकाग्रता की पराकाष्ठा है यहां जाकर के अब ऐसा नहीं है कि एकाग्रता का कोई और भी स्तर रह गया है इतना तो कह सकते हैं आपके एक कुछ काल के लिए आत्म प्रत्यक्ष हुआ अधिक देर तक नहीं हो पाया उसमें समय की दृष्टि से तो हम कह सकते हैं कि कम समय तक एकाग्रता हुई अधिक समय तक हुई ये तो भेद हो जाएंगे लेकिन वो है एकाग्रता की पराकाष्ठा ही उसके बाद अन्य कोई एकाग्रता का स्तर शेष नहीं है कि जिसको लगा करके हम आत्मा का प्रत्यक्ष कुछ और प्रकार से करेंगे अब और ये एकाग्रता की समाप्ति फिर जब होती है वो असम में पहुंचेंगे तो यहां जो सम्रज्ञात समाधि में एकाग्रता का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष करना प्रारंभ होता है उसको करने से पहले जो तैयारियां करनी है चित्त को उसके अनुकूल बनाना है क्योंकि हम चित्त को एकाग्र करने जा रहे हैं तो चित्त को अनुकूल बनाना है बाह्य वृत्तियों को धीरे धीरे हटाना है वो सब तैयारियां इन परिक्रमों से होती हैं। ये है वास्तव में परिक्रम कल भी जो बात चल रही थी कि मात्र जो प्रवृत्ति बताई थी वहां यही तो लग रहा है कि जीव अपना साक्षात्कार करने लगा तो करने लगा वो ठीक है पंक्ति वैसी आ रही है लेकिन तात्पर्य वहां भी वही लेना है कि अस्मिता मात्र प्रवृत्ति बनाने से पहले हम चित्त को उसके अनुकूल बनाएंगे और तैयारियां पूरी करके चित्त को उसके अनुकूल बना लिया अब उसके बाद वो उसका फल है उस परिक्रम का वो फल कहलाएगा और उस फल के रूप में अब आत्म साक्षात्कार की स्थिति बनेगी इस तरह से वहां भी ऐसे ही घटाएंगे क्योंकि परिक्रम को आप समाधि नहीं कह सकते परिक्रम जब एक शब्द ही अलग है और समाधि शब्द अलग है तो समाधि को तो परिक्रम नहीं कह सकते समाधि कुछ तो अंतर करना होगा ना तो ही हाँ तैयारी है उसकी पूरी समाधि करने के लिए हम चित्त को बिल्कुल उसके योग्य बना रहे हैं सब्जी बनानी है तो उसका गंदगी हटाएंगे साफ करेंगे छिलका उतारेंगे ये सब क्या है तैयारियां है उसकी तब जाकर के पकाने वाले पात्र में हम सब्जी को डालेंगे तो सब्जी को पकाने योग्य बनाना ये क्या है उसकी तैयारी ये परिक्रम हो गया अच्छा जी इसमें इसमें जो है इसमें तो सीधा मतलब आ, अस्मितायाम समापनम चित्तम ये प्रारंभ का अंश लेना है अब अस्मिता में चित्त को समापन जो कर रहे हैं ये प्रारंभ की अवस्था और यहां अब जो आगे होगा वो समाधि पहुंचेगा तुरंत ही फिर वो समाधि पहुंचेगा हाँ इतना ही लेना है और आगे जितने भी आ रहे हैं परिक्रम सब में यही स्थिति बनेगी क्योंकि यह तो स्पष्ट है और आपको तर्क संगत भी लग रहा होगा कि परिक्रम समाधि नहीं कह सकते इसको वो अलग चीज है एक वहां तो फिर जैसे किसी को दूध पीना है अब गाय खरीद करके लाया और गाय को खिला पिला करके खूब तैयार किया जिससे दूध उसका अच्छा बने और दूध निकाला उसको उबाला गर्म किया उसमें मीठा डाला यहां तक सारा क्या है ये परिक्रमा अब उसको पीना प्रारंभ कर दिया है उसने अब यह समाधि हो गई अब पीना प्रारंभ कर दिया है प्रथम घूंट लिया फिर आगे दूसरा घूंट तीसरा घूट पीना प्रारंभ कर दिया अब तैयारियों वाली बात सारी समाप्त हो चुकी है अब अब वहां उसे कोई लेना देना नहीं तो इस तरह से किसी भी कार्य को करने के लिए जो साधन चाहिए क्योंकि यहां पर एकाग्रता प्राप्त करने के लिए चित्त क्या है ये साधन और साधन को जिस कार्य को हमें करना है उसके अनुकूल बनाते हैं नहीं जैसे किसान घास काटने फसल काटने जा रहा है जाना है उसको अब फसल काटनी उसका उद्देश्य है अब साधन क्या चाहिए दरांती हसिया क्या बोलते हैं उसको जो भी कुछ है दराती चाहिए ना अब धनाती को क्या करेगा वो देखेगा इसमें धार है या नहीं है अगर धार नहीं है और पहुंच गया काटने कटेगी नहीं तो धार लगना, उसको तीक्ष्ण बनाना ये हो गया परिकर्म अब ऐसे ही चित्त है हम पता नहीं कौन कौन से कार्य करके आ रहे हैं क्या कर रहे थे उससे पहले वो सब प्रभाव उसका रहता है पूर्व कार्यो का रहता है नी अब किसी झगड़ा करके आओ आपको व्यक्ति झगड़ा करके आया किसी से उसे कह बैठ मेरे सामने मैं तो युग यो, दर्शन के सूत्र सिखाऊंगा <laughs> वो सीखेगा उस काल में उसका प्रभाव तो कुछ और है उस उस, उस काल में। वो कहेगा ठीक है है। अभी अभी अभी थोड़ा समय बात पढूंगा अभी नहीं। नहीं अभी स्थिति मेरी वैसी नहीं है। कहीं कोई दुख में डूब करके आया है और भोजन की थाली उसके आगे रख दे नहीं खा पाएगा वो तो अनुकूल बनाना उस कार्य के लिए यह है परिकर्म हाँ वो न्याय में आएगा अभी चलेगा उसका प्रकरण न कर्म कर्त साधन वैगुण्या ये सूत्र आएगा वो विषय आना है अभी न्याय में अगले सप्ताह आएगा साधन हाँ तभी सफलता प्राप्त होगी तो इस तरह से आगे परिकर्म अब अगला आ रहा है 37वें सूत्र में सूत्र बोलेंगे वीतराग विषय वीत वा, वा, वा सब में आ ही रहा है अथवा अथवा करके हम किसी भी उपाय को अपना सकते हैं सबका अलग अलग महत्व है तो वीतराग विषय वीतराग वीत क्या है ये वी उपसर्ग धातु इण निष्ठा प्रत्यय और एक धातु ही वी है कौन सी है क्या अर्थ होगा उसका वी गति व्यापति प्रजन कांत्यसन खादनेशु से भी निष्ठा करके कर सकते हैं वो है, वो नहीं दीर्घ विकार वी और यहां इससे करेंगे तो इण उपसर्ग लगा सकते हैं और इसी का हिंदी भाषा में वीत का अपभ्रंश क्या बन गया बीतना बीत बीत गया हो गया ना यही अर्थ तो है यहां पर भी यहाँ वीत का अर्थ है निकल गया।, निकल गया बाहर निकल गया क्या राग राग बाहर निकल गया है जिसमें जिस से जिससे जिस मनुष्य के चित्त से मनुष्य ले सकते हैं यहाँ सीधा कि इस मनुष्य में राग नहीं है दीर्घ नहीं, नहीं दीर्घ तो इस प्रकार से यहां वीत प्रगत समाप्त राग यस्य नष्ट हो गया है राग जिसका कौन सा हुआ समास बहुब्री उस मनुष्य का नाम होगा वीतराग उस साधक को कहेंगे वीत राग और वीत वीतराग विषय यस्य ये दूसरा समाज कर रहा हूं अब मैं वीतराग विषय यस्य कस्य चित्तस्य वीत राग व्यक्ति विषय है जिस चित्त का उस चित्त को कहेंगे वीतराग विषयम आ गया समझ में अब चित्तम का ये विशेषण बन गया विषय जब वीतराग आपने पुल्य बुलाया ना हाँ विषय नित्त्य से कस्य चित्त से यसे। यसे चित्त का बनाना है विशेषण अब क्या अर्थ निकला एसे? इसे इससे यह अर्थ निकला कि ऐसा चित्त जिसका आलंबन क्या बनाया हमने किसी पुरुष को कैसा पुरुष जिसमें राग नहीं है भाई उसके व्यवहारों को उसके कार्यों को आचरण को देख करके हम पता लगाते ही है कौन कैसा है समाज में या नहीं लगता पता भाई जितनी हमारी योग्यता है पता लग ही जाता है कुछ ना कुछ बच्चा तक पता लगा लेता है कि माता पिता क्रोध में है या प्यार कर रहे हैं नहीं? चेहरे से पता लगा लेगा बच्चा जरा सी आंखें टेढ़ी कर दो तुरंत बच्चा सहम जाएगा मैं भी टेढ़ी करता है बोलना बंद कर दियो तो तो जिनका राग हमें पता है इनका निकल गया है तो हम उनके विषय में अब चिंतन करते हैं ध्यान करते हैं विचार करते हैं और उससे क्या लाभ होगा कि हमारा भी चित्त उसके अनुकूल थोड़ा थोड़ा बनता है क्योंकि हम यदि किसी महापुरुष के विषय में महर्षि दयानंद हैं या अन्य कोई है ऋषि हैं गौतम कपिल कणाद हैं इनके विषय में हम जब चिंतन करते हैं तो ये तो सिद्ध है कि हमें इनसे प्रीति है अर्थात हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही बने बहुत से व्यक्ति आपको समाज में ऐसे मिल जाएंगे विशेष करके नई जनरेशन जो चल रही है नई पीढ़ी तो कलाकारों का ही ध्यान इनका चलता है अमुख खिलाड़ी अमूक सिनेमा का कलाकार अमूक एक्टर अमूक एक्ट्रेस इनका करते हैं ध्यान उनके चित्र लगा लेंगे अपने कमरों में क्यों? कि चाहते हम भी ऐसे ही बने वो उनसे आकर्षित है अब साधक तो इनसे आकर्षित होगा नहीं <laughs> जो अध्यात्म की ओर जा रहा है उसे क्या लेना देना इन चीजों से वो फिर अन्य महापुरुषों का ध्यान करेगा तो उससे चित्त में थोड़ी सी एक उसका चित्त अनुकूल बनता है उसके और उस प्रकार के भाव हम लाना चाहते हैं चित्त में जिससे कि चित्त की स्थिति संपन्न हो सके अब यहां यह भी हो सकता है कि हम धोखा भी खा लेते हैं कभी कभी जो वास्तव में वीतराग नहीं है और उन्होंने ऐसा कृत्रिम व्यवहार किया और हम धोखा खा गए जैसे यात्रा में कभी कभी धोखा देने वाले व्यक्ति आपके पास आएंगे बड़ी मित्रता से बात करेंगे कहेंगे भाई आपकी कोई आवश्यकता है आप बताइए हम पूरा करेंगे आपको सामान ल, देंगे ला करके कोई भेंट भी दे सकते हैं तो लगेगा ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है बहुत अच्छा व्यवहार है और उसी खाद्य पदार्थ में आपको नशीली वस्तु दे देंगे क्योंकि उनका कार्य तो लूटने का था लेकिन वो लूटने की प्रवृत्ति का हम पता नहीं लगा पाए तो धोखा भी होता है समाज में तो इस तरह से यहां इस अर्थ को यदि लेते हैं हम ये ठीक है कुछ स्थिति तक जिन पर हमारा पूर्ण विश्वास हो चुका है उनके साहित्य को उनके कार्यों को उनके आचरण को अनेक बार हम देख चुके हैं और प्रमाण बन चुके हैं वो हमारे लिए आदर्श बन चुके हैं तो उनका ध्यान करके हम चित्त को स्थिति के अनुकूल बना सकते हैं लेकिन हाँ हम ये भी देखेंगे कि व्यास जी क्या कहना चाह रहे हैं क्या है? वो भी यही कहना चाह रहे हैं अच्छा, जैसे इसमें कुछ के जीवन उपलब्ध नहीं, हो। हाँ, जीवन जीवन नहीं होते साहित्य सही कोई उनका लेखन कार्य अब वो भी नहीं तो फिर हम कैसे फिर तो कोई हमारा विषय ही नहीं रहेगा वो हम किसी को जानते हैं तो कैसे जानते हैं भैया तो प्रत्यक्ष हम देखे उसके लिए दूसरा दो उपाय वही है कि उसका लेखन साहित्य कार्य या किसी और ने उनका चित्रण किया हो जीवन चरित्र किसी ने लिखा हो उससे पता लगेगा कोई तो बताए तभी ध्यान आएगा नहीं तो ध्यान ही नहीं आएगा अभी है के हाँ अब ये क्योंकि इनकी रचना हमारे सामने है अब संसार जब से बना है तब से क्या ये गौतम कपिल प्रणा यही ऋषि हुए है तो। करोड़ों अब तक हो चुके होंगे हमें किसी का पता नहीं मतलब दिया नहीं और उन्हें भी नहीं लिखा समय की बात होती है लोकेश्ना की बात नहीं है महसीदान ने आत्मजीवन ही थोड़ी सी संक्षिप्त लिखी है लोगो के कहने पर तो लोकेश्ना वाली बात नहीं है क्योंकि लोकेश्ना तो आप फिर इसमें भी कह सकते हैं कोई अपना साहित्य लिख रहा है और होता है वास्तव में आजकल बहुत से ग्रंथ इसलिए लिखे जा रहे हैं कि लोकना भरी हुई है मुझे भी समाज में कुछ लोग समझे मैं भी एक लेखक हूं हाँ, वो भी मिल जाएंगे देखते हैं वैसे भी मिल जाएंगे तो सब प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे समाज में तो यहां जिस चित्र की बात हो रही है जो साधक अपने चित्र को एकाग्र करने के अनुकूल बना रहा है तो वीतराग व्यक्तियों का को भी वो अपने ध्यान का विषय आलंबन बना सकता है लेकिन पहले व्यास जी को देखेंगे हम ये क्या कह रहे हैं तो व्यास जी का वाक्य है कि वीतराग चित्तालंबनोप रक्तम व योग्य नश्चितम देखो वीतराग सूत्र में है वीतराग विषयम वीतराग विषय वाला चित्त क्या खोला इन्होंने वीतराग के आगे चित्त और जोड़ दिया अब ये सूत्र में नहीं मिलेगा आपको तो वीतराग चित्त वीतराग का तो अर्थ पता कर हमने क्या ऐसा मनुष्य जिसमें राग नहीं है अब यहां ष्ठी समास कर लो वीत रागस्य चितग राग का चित्त उस मनुष्य का चित्त उस महापुरुष का चित्त और तस् आलंबनम उसका आलंबन अब यहां आलंबन किसका हुआ उस महापुरुष का हुआ या उसके चित्त का हुआ चित्त का हुआ महापुरुष का नहीं तो वीतराग चित्त से आलम्बने न उप रक्तम वीतराग व्यक्ति के चित्त के आलंबन से रंगा हुआ तदाकार ताको प्राप्त हुआ कौन योग योगी का चित्त जो परिक्रम कर रहा है उसका चित्त स्थिति पदम यहां पर भी वो उस व्यक्ति को विषय नहीं बना रहा उसके चित्त को अब उसके चित्त को हम कैसे विषय बनाएं ये थोड़ा विचारणीय है, यहां है उसके और ये क्योंकि चित्त का ज्ञान चित्त के दो प्रकार के धर्म कई बार यह विषय आ चुका है दृष्ट धर्म और अपरिदृष्ट धर्म चित्त के दृष्ट धर्म कौन से होते हैं वृत्तियां व्यवहार वाणी से शरीर से जो भी आचरण हम देख पा रहे हैं क्योंकि मन तो चित्त तो हम किसी का प्रत्यक्ष हो नहीं पाता तो इसके चित्त में संस्कार कैसे हैं इसका पता कैसे लगेगा उसके व्यवहार को देख करके वृत्ति को देख करके उसके आचरण को देख करके तो वृत्ति चित्त का कैसा धर्म है दृष्ट धर्म परिदृष्ट धर्म और संस्कार ये कैसा धर्म है अपरिदृष्ट धर्म यह नहीं दिखाई देता तो परिदृष्ट धर्मों को जान करके हम ये अनुमान लगाएंगे कि इसका चित्त ऐसा होगा यह अनुमान होगा परिदृष्ट धर्म तो है यह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से ही तो अनुमान का अनुमान होता है अनुमान के लिए प्रत्यक्ष चाहिए तो प्रत्यक्ष वृत्तियों को देख करके उसके चित्त का अनुमान हुआ उस अनुमान से जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे चित्त का विषय बनेगा लेकिन ये भी थोड़ा कुछ कठिन जैसा लग रहा है क्योंकि यहां पर भी ये जो महापुरुष हमारे सामने नहीं है अभी जिनकी वृत्तियों को हम नहीं जान पा रहे नहीं देख रहे अब उनकी रचनाओं को देख करके हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं लेकिन रचनाएं भी बहुत सी ऐसी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी मिलेंगी आपको लेकिन वो मनुष्य उतना आचरण उसका पता लगता है कि वैसा नहीं था तो क्या था किया उन्होंने कि अन्य ग्रंथों से ले लेकर के नकल कर करके ग्रंथ रचना कर दी स्वयं की योग्यता वैसी है नहीं ऐसा भी तो होता है अब हम ये देखेंगे अरे बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है ये तो बहुत ही योग्य व्यक्ति रहा होगा तो वहां भी धोखा हो सकता है तो उसका काम हो गया ठीक है हम हाँ उसका निषेध नहीं कर रहे वो तो अर्थ यहां स्वयं व्यास कर ही रहे हैं ये भी अर्थ निकल रहा है इस पंक्ति से लेकिन यहां यथार्थ जानकारी होने में थोड़ी कठिनाई आती है मैं उस अर्थ की ओर ले जाना चाह रहा हूं जो अत्यधिक संगत बैठेगा इसमें तो वो अर्थ आगे ये है इसका और इन्हीं पंक्तियों से निकल आएगा कि हमारे अपने जीवन में अगर हम साधक हैं तो समय समय पर साधना करते ही है आचरण में लाते हैं साधना को और अनेकों बार ऐसी स्थिति बनती है और आपको सबको ऐसा अनुभव में आएगा कि अनेकों बार ऐसी स्थिति बनती है कि बहुत अच्छी उपासना साधना हुई तो तो तो तो तो तो तो है हम पिछले अपने दिनों को याद करते हैं समय को कभी कभी कि ऐसे ऐसे हम देखो बैठे थे उपासना में और एकदम एकाग्रता आ गई और बड़ा आनंद आया ऐसा हुआ वैसा हुआ ये अनुभव ये हमारे अपने प्रत्यक्ष हैं इसमें संदेह की बात नहीं कोई यहां तो कोई धोखा नहीं होगा ना ये तो हमारा ही अनुभव हमारी स्मृति है ये अनुभव से स्मृति बनती ही है जैसे हम अपने पीछे के दुख सुख के दुख सुख की घटनाओं को याद करके और दुखी सुखी होने लगते हैं ऐसे ही अब हम साधना में बैठे एकाग्रता का प्रयास कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है बार बार मन भाग रहा है अब क्या किया साधक ने कि अपने पीछे की की हुई साधनाओं में प्राप्त की हुई एकाग्रता को आलंबन का विषय बनाया और उसमें एक उत्साह भी उत्पन्न हुआ उसके अंदर अरे मैं जब पीछे ऐसा कर चुका हूं तो अब क्यों नहीं कर सकता तो चित्त अनुकूल बन जाता है और एकाग्रता होने लगती है तो वीत राग चित्त अभी हमने इसको कहां घटाया था किसी और के ऊपर कि जिसमें से राग निकल गया है उसका चित्त उस उसका बोला अब इसको यहां ले लो कि जिस समय हमारे चित्त से राग निकल गया था पीछे का चित्त हमारा चित्त तो वही है लेकिन पीछे की उसकी अवस्था उसका आलंबन उसके आलंबन से उपरोक्त वर्तमान काल का जो चित्त है हमारा वो स्थिति पद को प्राप्त करेगा यह ज्यादा संगत लगता है इसका अर्थ क्योंकि इसमें हमारा ही प्रत्यक्ष था वो हमें अनुमान नहीं करना पड़ा है अपने चित्त के विषय में हमने ही अपना जो अनुभव किया है उस अनुभव को अनुभव से जो स्मृति हमारी बनी है और उसी का हम अब चिंतन कर रहे हैं उसी स्मृति को अपनी उभार रहे हैं पिछली स्मृति को क्योंकि ये स्मृति वाला विषय है ये अगले सूत्र में भी आने वाला है वहां भी ऐसा ही अर्थ होगा तो इसको भी यहां ऐसे ले सकते हैं ऐसा क्यों नहीं लगाते समझ कर जो है कि राग जो है जितने भी विषय वासनाग है उन सब को जब पूरी तरह से निकाल देते हैं तो चित्त समाधि की की हो जाता है? आलंबन करने वाला और जिसका आलंबन करना है ये भिन्न भिन्न होते हैं अगर आप उसी क्षण के चित्त को ले रहे हैं कि हमने राग को हटा लिया प्रयास करके हाँ। प्रतिपक्ष भावना प्रतिवक्ष करते, प्रतिवक्ष करते हुए और राग को हटा लिया अब वही चित्त है तो उसी क्षण का चित्त उसी क्षण के चित्त पर आलंबन स्वयं कोई अपने कंधे पर नहीं बैठता आलंबन करने के लिए भिन्न कोई अवस्था वाला चित्त चाहिए तो वो हम पिछली स्मृतियों से ही उठाएंगे उसके लिए हाँ आलंबन शब्द आ गया ना व्याख्या में वो तो हमारी स्थिति वर्तमान काल में बन गई है वैसे जैसा आप कह रहे हैं उसमें आलंबन की आवश्यकता नहीं है वो तो हम पहुंच गए जहां पहुंचना था स्थिति पद को प्राप्त करने की क्षमता तो आ गई है तो फिर अन्य तो अन्य परिक्रम होते रहे ये परिक्रम आप नहीं कर पाएंगे उस काल में ये आगे कर पाएंगे कभी एकाग्रता लग जाए जब या गुरुजी जिन जिन गुरुजनों की सानिध्यता में हम ध्यान योग करते हैं तो व्यवहार पर हमारा रहता तुम्हें तो पता भी रहता है इनका तो तो व्यवहार देखा है की जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं कि योग में कराते, करते, कराते जब कुछ कार हम शांधता में रहते हैं तो हम हम के उनके प्रति श्रद्धा भाव जो है वो व्यवहार को देख करके क्षीण हो जाता है फिर नहीं लड़ता नहीं होता तो ऐसे कई बार ऐसा होता है तो जिनको हम साथ में रहने के बाद भी हम श्रद्धा बनी रही हम तो उसके चित्त का कर सकते हैं किसी के सुने जैसे स्वामी शंकराचार्य जी है तो इनके विषय में हमने सुना की बैराग्यवान थे और ये सब तो उनके जीवन को देखते हुए यदि हम उनके साहित्यों को देखते हैं और उसको भी आदर्श मान के यदि उनके साहित्यों को अनुकरण कर देते हैं वह हानिभित हो सकते उनके साहित्य को मानते हुए क्या करने से हानि होगी उनके साहित्यिक सिद्धांतों को लेते हैं। तो हम सिद्धांत को तभी तो अपनाएंगे हमारी समझ में आ जाएगा जब हमारी समझ में दोनों बातें आ सकती है, मिथ्या जान भी हो सकता है सत्य जान भी हो सकता है तो हानि जो शब्द बोला तुमने तो हानि का तो हम वही घटाएंगे की जहाँ हमने समझा तो उनको उनके सिद्धांत को लेकिन वो वैदिक वेदों से विरुद्ध सिद्धांत थे तब हानि होगी तो वो तो ऐसा हो ही रहा है समाज में अनेकों धर्म गुरु अलग अलग प्रकार से जनता के सामने अपने अपने विचारों को रख रहे हैं और वहां कितनी अज्ञानता फैलाई जा रही है हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं लेकिन जो भीड़ वहां जुट रही है जो लोग वहां जाते हैं सुनने के लिए क्या उनके अंदर श्रद्धा नहीं है उनके प्रति तभी तो जा रहे हैं वो उनको सत्य मान रहे हैं तो असत्य को सत्य मानना यही तो अविद्या है तो हानि तो उठाएंगे ही वो ये तो निश्चित है नहीं जीवनी और साहित्य में एक रूपता दिखाई दे रही है तो कोई बात नहीं अनुकूल हो अब मूर्ख व्यक्ति है कोई अज्ञानी व्यक्ति है तो उसका जीवन भी अज्ञानता से बराबर दिखेगा हमें और साहित्य भी उसका अज्ञानता से बराबर दिख रहा है नहीं, दोनों नहीं, में एक रूपता आएगी नहीं आएगी केवल लेते हैं उनका उसी को के के तो, प्रति हाँ तो मात्र ले रहे हैं और वहां का हमने हमने कर लिया लिया उनका एक उनके व्यवहार को देख के, हमने लिया को अनुमान लगा कि वास्तव में इनको साहित्य देखा तो वहाँ कुछ और प्रकार की बात निकल के आ रही है तो फिर हमारी श्रद्धा हट जाएगी अब और अगर एक रूपता है बिल्कुल साहित्य भी वैसा ही है उनका तो ठीक है तो सत्यता है अब इसको आप दूसरा वाक्य बना लीजिए दूसरा वाक्य इसमें गया। दोनों आ संसर्ग जा गुण दोषा या दोष गुणा दोष भी है और गुण भी है दोनों है दोष भी है दोष गुण दिखता है नहीं नहीं इसका ये अर्थ नहीं है भवंती है दृश्यंत नहीं संसर्ग जा संसर्ग से उत्पन्न उत्पन किसके अंदर उत्पन्न होंगे जो, जो संसर्ग में आ रहा, आ रहा है संसर्ग से उत्पन्न गुण दोष जो संसर्ग में है उसके अंदर गुण दोष उत्पन्न हो जाते हैं भवंती भू धातु प्रादुर्भाव अर्थ में भी आती है तो संसर्ग से उत्पन्न उसके अंदर हो रहे हैं गुण दोष अगर संसर्ग जिसका हम कर रहे हैं उसमें गुण है हमारे अंदर गुण आएंगे उसमें दोष है तो हमारे अंदर दोष आएंगे ये अर्थ है इसका इसमें तो प्रबलता की बात होती है जैसे एक पानी गर्म गिलास है एक ठंडा है तो दोनों मिलाएंगे लाएंगे दोनों में परिवर्तन होता दोनों है दोनों में परिवर्तन होता है तो वो, तो वो भी तुम्हारे तो संसर्ग में है वो भी तुम्हारे तो संसर्ग में इसलिए असर दोनों पक्षों की अब बात है प्रबलता की प्रबलता हाँ, बात प्रबलता की है कि जैसे आपने एक गिलास में पानी ले लिया और उसमें एक चम्मच चीनी डाल दी अब आपको हींग का चूरा डालना है उसमें वो भी एक चम्मच डालना पड़ेगा क्या ना? वो थोड़ी मात्रा डालकर ही वो मिठास को दबा देगा कहने का तात्पर्य प्रबलता जिसकी होती है वो दूसरे को प्रभावित करेगा इसमें एक सत्य घटना है लेखराम की लेखराम के जमाने में किसी मुसलमान ने लाहौर में कह लिया था, हमारे साथ जो एक महीना रह लिया तो पक्का मुसलमान हो जाएगा तो अगले दिन लेखराम अपना दुर्यल प्रमंडल बांध करके पहुंच गए बोला क्यों आए और आपको परिचय बोला मैं लेखराम रहा हूँ आपने अखबार में निकाला रखा कि जो रहमान से देख मैंने रह ले मैं तो पक्का मुसलमान बना दूंगा मैं पक्का मुसलमान बनने के लिए आया हूँ तो रह अपने कब्र के साथ साथ रहने का ये अपना संध्या भवन आवन वगैरह करते रहे वो करते रहे एक सप्ताह के बाद बोला महाराज आप चले जाओ बोला अभी पक्का कच्चा भी नहीं बना मैं तो पूरा बाकी है तो बोला भाई एक महीना रहेगा तो यही होता है की महापुरुषों की पहचान यही है कि जो धारा के प्रतिकूल चलाए अपने लिए जो धारा के प्रतिकूल चलाने में सफलता जिसको मिल रही है सामर्थ्य है जिसकी तो वो तो दूसरों को कर पाएगा प्रभावित और नहीं तो जिधर को धारा जा रही है उधर ही को हम बह रहे हैं अब जो अच्छा तैराक नहीं होता है वो क्या होता है वो धारा के साथ बहेगा और जो श्रेष्ठ तैराक होगा वो टक्कर ले लेगा धारा से और धारा के विपरीत तैर करके दिखाएगा आपके लिए क्या योगी दुष्गुणों को देखता है हैं योगी दुष्गुनों को देखता है किसके अपने, तो अपने दूसरे के बाकी गुरु से क्या देखता है क्या बात है ईश्वर ईश्वर देखता है नहीं हमारे पाप कर्मों को आप ये बताइए संसार में सबसे बड़ा योगी कौन है संसार का मतलब पूरे परमात्मा प्रमा, से बड़ा योगी है कोई और वो हमारे सारे गुण दोषों को देखता है सबको देखता है एक एक गुण दोष का ज्ञान है उसको विश्व भो गुण। गुणों को गुणों के रूप में देखेगा दोषो को दोषों रूप में देखना देखना अपराध नहीं है देखना कोई गलत कार्य नहीं है यथार्थ दर्शन चाहिए तो योगी अपना भी यथार्थ दर्शन करता है उसके अंदर भी यदि मान लो संस्कारों का निरीक्षण कर रहा है वो और विद्या के संस्कार कहीं लेश लेत्रा में उसको दिखाई दे गए तभी तो निकाल पाएगा उनको तो उनको निकालने का प्रयास करता है दूसरों के भी दिखाई दे रहे हैं उसको तभी तो श्लोक आपने देखा होगा व्यास के भाषण में पीछे आ भी चुका है वो पीछे आ चुका है आगे आएगा कि प्रज्ञा प्रसादम आरोह पश्यति कि जो होता है उसको अन्य लोग ऐसे दिखाई दे रहे होते हैं जैसे कि कोई पर्वत पर चढ़ा हुआ व्यक्ति और वो जब नीचे को दृष्टिपात करता है जैसे कुतुब मीना पर चढ़ जाइए आप तो नीचे वाले मनुष्य कितने कितने बड़े दिखाई देंगे के वो बन जाएगा फिर जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है वो गोली प्रभावित कर पाएगी उसको तो यहां तो उसने अपने अंतकरण को इतना प्रबल बना लिया है कि बाह्य वातावरण उसको लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकता और अगर हमारी ऐसी स्थिति है कि हम प्रभावित हो जाते हैं तो फिर दूसरा उपाय है उनके लिए अभी हम कच्चे साधक हैं तो कहेंगे भाई आप एकांत में जाओ वहां बैठो वहां साधना करो अभी भीड़ में साधना करने के लायक आप नहीं बने हो संसार में रह करके हैं सांख में देखिए ना कि द्वाभ्यामी वो आता ना कुमारी शंखवत फिर द्वाभ्यामी तथा ही वो दो रहेंगे तब भी आपस में टकराव होगा वहां तो कुमारी के शंख जो है वो कड़े जो है उसकी बहुत सारी है वो बज रही है आपस में लेकिन दो होंगी तब भी बजेंगे नहीं थी थी गले नहीं जाएगे जाएगे कोई वो हमारे तो अंदर के संस्कार थी थी हैं। वो तो उल्टा सीधा ऊपर टकराता वो अंदर के संस्कार जो अपने इकट्ठे कर लिए हैं, वो अंदर दोनों चलेगा यहाँ बाह्य ध्वन की बात थी अंदर है। बाहर से तो बचा बाहर से तो बचा कुछ तो कुछ तो सुरक्षा हुई कुछ तो सुरक्षा हुई कैसी स्थिति भागता है हाँ तो भागता है ठीक है भागेगा अलग की तो बात है लेकिन आप, आप किसी को आप किसी को टारगेट कर रहे हैं लगता है मुझे <laughs> तो वो में तो रहने के बाद ना नहीं नहीं, नहीं पाएगा पाएगा रह सही देखो ऐसा भी होता है कभी कभी कि जब साधक अपने घर से परिवार से समाज से व्यथित हो करके और भागता है सन्यासी बनेगा साधु बनेगा एकांत सेवन करेगा किसी आश्रम में जाएगा कहीं कुटिया में जाएगा कुटिया बना के रहेगा और वहां जा करके अब ऐसा अंतर द्वंद उसके अंदर उठता है और ये सोचता है कि इससे तो अच्छा मैं परिवार में था वो इससे ज्यादा अच्छा था वो फिर भागेगा पीछे को कारण क्या है कि परिवार में रहते हुए समाज में रहते हुए वो अंदर के संस्कारों को उभरने का अवसर नहीं मिल पा रहा था अवसर नहीं मिल पा रहा था बाह्य व्यवहार से प्रभाव से वो सब दबे हुए थे तो परीक्षण हो नहीं पाया कि अंदर मेरे क्या क्या है, क्या -क्या है। अब वहां क्योंकि बाह्य वातावरण तो चला गया और मन शांत होता नहीं अब मन अपने को खंगालेगा अपने को खंगाला देखा हो हो इतना कूड़ा कवाड़ा भरा हुआ है ऐसी स्थिति मेरी तो सोचता है कि मैं वहां अच्छा था ऐसे-ऐसे मामले पहले थी थी थी तो बहुत अच्छा देखा ऐसी घटना कर और... करने वाले देखी जाती है हमारे गुरु भी ऐसी घटना घटकी थी एक मुजफ्फरनगर की गुरु जी याद उल्टी सुलटी में भी याद बोल रही थी और उतने में कोई सहयोगी मिल गया उन्हें तो बोले कि की यो योग दर्शन व्याकरण व्याकरण याद एक कुछ योग करोगे ना तो योग डायरेक्ट कर लो ये वाया वाया वाय करने क्या जरूरत है तो वो लंक विभाग में समझ में आ गई तो वो एक गुरुपुर के पास में बीबीपुर गाँव है वहां पहुंच गए कांत जंगल में थोड़ी कुटिया है वहां करने लगे एक दीपचंद भगत थे उनको रोटी पहुंचा जाते गुफा रहते थे दो कमरे ऊपर नीचे गुफा तो दो तीन महीने के बाद आ गुरुजी वो, वो उनके अंदर विक्षिप्तता वस्था आ गई बिल्कुल नम धर्म जो है उसी घर पहुंच गई जो बेचारा उनको रोटी वोटी वगैरह से उनके लड़के बड़े तगड़े तगड़े उनको कम्बलों में डाल करके सर्दी देती थी तो उनको दोनों लड़कों ने उनको कब्जा किया फिर कपड़ा वा फिर बहुत दिनों तक पागल रहे वो जब जोर चढ़ता था आचार बराबर बोलते रहते कई भी बात बोल जाते थे वो पागल में या केवल आश्चर्य बोलते तो वही छोड़ करके साथ बना दिया तीन महीने आते हैं खराब हो गया तो ना तो उसमें लेटरिन वगैरह जो है कुटिया नहीं मिली मतलब तो ऐसी स्थितियां आ जाती है अकेला साधन आ जाती है और जो साधक बुद्धिमान होता है वो एकांत में जाकर के जिस अवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा अंतर्द्वंद उभरने लगता है तो वो साधक उसे शिक्षा लेता है हाँ। वो शिक्षा क्या लेता है कि जिन संस्कारों को मैं भीड़ में नहीं जान पा, रहा था। जान पा रहा था अब मैंने उनको जान लिया है अब उन पर काम करेगा हाँ। प्रतिपक्ष भावना से प्रतिपक्ष उनको नष्ट करने का प्रयास करेगा प्रयास। तो हम ये देखें यदि तो परमात्मा की ओर से ये हमारे लिए और अच्छा अवसर उपलब्ध हुआ है हाँ। और वास्तव में हम अपने को एकांत में ही जान पाते हैं जान पाते हैं। आप कभी भी अपना निरीक्षण समूह में नहीं कर सकते कभी नहीं कर सकते एकांत में जाना ही पड़ेगा यदि अपना निरीक्षण करना है तो और निरीक्षण बिना किए हम काम करें कहां पर चोट कहां मारें? संस्कारों को क्षीण करने के लिए क्षीण करना है क्षीण करना है कौन से संस्कार को क्षीण करना है राग का है मोह का है लोभ का है ये पता तो लगे पहले नहीं? अब पता है नहीं कमरे में कूड़ा कहाँ कहाँ है झाड़ू लगा रहे हैं अरे भाई कुर्सी के नीचे मेज के नीचे इधर कोने में उस कोने में कम से कम देख तो न पहले कहाँ कहाँ है कूड़ा तब उसको सफाई करना प्रारंभ करेंगे और सफाई करना ये कार्य मुख्य है योगी का ये शास्त्र ही सारा इसी पर आधारित है चित्त की शुद्धि एक है स्वामी सुखानंद जी है अब है नहीं है अभी है सुखानंद सर्वानंद सर्व कौन है वो गीता प्रेस वाले ना नहीं, नहीं। अब नहीं है नहीं। तो उनकी एक हाँ, पुस्तक ही हाँ। है चित्त शुद्धि इतनी मोटी पुस्तक है उसका नाम ही है चित्त शुद्धि एक है दुख का प्रभाव हमारे पिताजी बहुत पढ़ते हाँ, थे उनकी पुस्तकें। चिंतन पुस्तक है हाँ। तो ये शास्त्र पूरा चित्त की शुद्धि पर ही आधारित है अब चित्त की गंदगी का पता लगा नहीं हम्म कपड़े धो रहे और कपड़े में गंदगी कहाँ कहाँ ये पता ही नहीं भाई कालर को रगड़ना है बाह के जहाँ गंदगी अधिक है वहाँ अधिक रगड़ना होता है इसलिए गुरु को कहते हैं ना चित्रकार भी चित्र बनाते समय अपनी गलतियां नहीं पता लगा सकता चित्र बना करके चित्र से हट जाता है वो फिर देखता है तब तो उसको पता लगता है कहा गया उतारे हटना पड़ेगा के लिए एक बार वहां से हटना जरूर पड़ेगा तो एक तो सफाई करना और कुछ देर रुको अब ये देखो कूड़ा कहाँ कहाँ रह गया वो अलग विषय बनेगा फिर तो इस तरह से यहाँ पर भी हम चित्त को स्थिति का संपादन करने के लिए भिन्न भिन्न परिक्रमों को अपना रहे हैं तो वो भी एक परिक्रम है और अगला सूत्र भी इसी विषय को ले रहा है तो यहां जो अब तक बात निकल करके आई कि तीन तरह से हम इसके अर्थ को ले सकते हैं लेकिन पहला वाला अर्थ है वो भी सही लेकिन व्यास की पंक्तियों से तो नहीं वह सूत्र से ही मात, मात्र निकलता है परंतु व्यास जी जैसा पतंजलि को समझ रहे हैं उससे दो प्रकार के भाव हम ले सकते हैं कि या तो वितग व्यक्ति के चित्त का आलंबन हम करें अथवा अपने वीतराग बने हुए भूतकाल के चित्त की अवस्था का हम बन करें वह व स्मृति के रूप में होगा ये, ये चीज ज्यादा अच्छी क्योंकि हम लोग हमने अपना नोक पूंजी देखते हैं कि जब हम लोगों मैंने स्वयं भी जब नौकरी छोड़ करके जब बैराग था तभी तो छोड़ा लगे नौकरी छोड़ करके गुरुकुल में आए गुरुकुल में पढ़ा वगैरह तो लेकिन गुरुकुल से निकलते निकलते जब हम कई बार बैठते थे तो वो बैराग की भावना नहीं रह पाई थी जो हम नौकरी छोड़ करके तो पढ़ने के लिए गए थे तो ऐसी चीजें अपने साथ तो घट जाता है कि एक बार जो भी घर छोड़ करके बाहर जाता है एक बार घर आ गए होता ही होता है तभी लगे हुए बिजनेस को नौकरी को सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो है गुरुकुल में जाता है करता पढ़ता रहता संगति अच्छी ना होनी है, दे, है तो जीवन में होता तो दे दे है ऐसा बहुत उदार चढ़ाव होते हैं हम पीछे बहुत अच्छे थे अब नहीं रहे हाँ। वैसे अब हमें फिर वैसे बनने की धुन लग रही है हाँ। तो फिर हम उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हाँ पीछे की अपनी स्थिति का अवलोकन करें सही है आज बहुत में जी चलिए तो ये इस तरह से ये परिक्रम हुआ एक अब एक सूत्र और ले लेते हैं तो आगे 38वां सूत्र बोलेंगे स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वहां भी वाह शब्द आ गया है और एक परिक्रम और शेष रहेगा बाद में तो स्वप्न निद्रा सूत्र में जो पद आ रहे हैं स्वप्न शब्द और निद्रा शब्द इन दोनों का द्वंद्व समास करके और फिर ज्ञान शब्द के साथ तत्पुरुष समास करेंगे और फिर आलंबन के साथ तो स्वप्न और निद्रा इनका ज्ञान स्वप्न का ज्ञान और निद्रा का ज्ञान वो ज्ञान आलंबन है जिसका स्वप्न निद्रा ज्ञानम ये बहुरीही हो जाएगा पहले द्वंद्व फिर तत्पुरुष फिर बहुरी ही तो स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान को आलंबन बनाया है जिस चित्त ने उस चित्त में भी स्थिति पद को प्राप्त करने की क्षमता आने लगती है। स्वप्न तो ज्ञान और फिर स्वप्न निद्रा का द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभी संबद्ध थे द्वंद्व समाज के बाद में जो पद आता है वो प्रत्येक पद के साथ जुड़ जाएगा तो स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान ये अर्थ तो निकलना ही है उससे अब बाद में बहुरी ही करेंगे कि हाँ, हाँ, स्वप्न निद्रा ज्ञानम हाँ, हाँ। स्वप्न निद्रा ज्ञानम स्वप्न निद्रोह स्वप्न निद्रयोह ज्ञानम उसके बाद फिर बहुरी करेंगे स्वप्न निद्रा ज्ञानम आलंबनम यलंबन है जिसका वो जिस वो चित्त चला रहा है पीछे से तो स्वप्न तो तो तो तो का ज्ञान और निद्रा का ज्ञान अब इनका आलंबन करना है और इनके आलंबन से भी चित्त में स्थिति होने की योग्यता आती है तो स्वप्न का ज्ञान क्या है और निद्रा का ज्ञान क्या है तो स्वप्न का ज्ञान स्वप्न एक अलग अवस्था है सुषुप्ति अलग अवस्था है और स्वप्न अवस्था में कैसे होता है क्या होता है तो स्वप्न अवस्था में हम पहले जागृत अवस्था को देखें कि जागृत अवस्था में हमारे अधिकांश व्यवहार दूसरों को ध्यान में रखते हुए होते हैं अर्थात हम अपने को कुछ कुछ नियंत्रित रखते हैं जैसे कोई परिवार में बच्चा है बहुत शैतान है क्षण भर को भी ढंग से नहीं बैठता बहुत उपद्रव करने वाला है अब कोई अतिथि आ गया अब बच्चा कुछ देर के लिए तो लगेगा कि बहुत सौम्य हो गया आप तो ये क्यों हो गया ऐसा दूसरे के कारण अपने व्यवहार को बदला उसने अब वास्तविकता जो है उसकी छिपी हुई है ना इस काल में तो हमारे अधिकांश व्यवहार जो है समाज में जागृत अवस्था वाले इनमें हमारी वास्तविकता छिपी होती है हम अपने को नियंत्रित किए हुए रहते हैं और स्वप्न में होता। कोई नियंत्रण नहीं है इतनी खुली छूट होती है वहां है? और वो खुली छूट के ही कारण से कुछ से कुछ जुड़ जाता है <laughs> से जुड़ कहीं से कहीं, कहीं, <laughs> से कहीं भी आपस में संबंध जुड़ जाएगा घटनाओं में और बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं आकृतियां अपने ही साथ होने वाली घटनाएं है, कहीं सिर किसी पशु का और मनुष्य नीचे वाला हिस्सा मनुष्य का अपूर्ण इच्छाएं कहते हैं तो कि अपूर्ण इच्छाएं जो है वो लेकिन यहां जो कहना चाह रहे हैं ये ये चित्त का परिक्रम क्यों बनने वाला है उसमें सहायता कैसे मिलेगी इससे कि साधक का मुख्य कार्य जो अभी पीछे बताया था मैंने मुख्य कार्य है साधक का अपने संस्कारों को क्षीण करना यह सबसे मुख्य कार्य है आप चाहे कितनी ही साधना कर लें आप व्यवहार में कितनी ही पवित्रता क्यों न ले आए आप शास्त्रों का कितना ही ज्ञान क्यों न कर लें सब कुछ कर लें और अपनी वृत्तियों को हमने कंट्रोल में कर लिया अपने वश में कर लिया हम कोई भी अविद्या इत्यादि की वृत्ति नहीं ला रहे हैं व्यवहार में पूरा अभ्यास कर लिया है लेकिन चित्त की गंदगी चित्त का मल अभी नहीं हटा क्योंकि चित्त का चित्त की गंदगी ये संस्कार ही होते हैं अविद्या के चित्त वैसे कोई गंदा नहीं है उसकी गंदगी का तात्पर्य अविद्या के संस्कारों की उपस्थिति ये जब तक हमारे समाप्त नहीं होंगे तब तक ये निश्चित है कि ये चित्त हमारा साथ नहीं छोड़ेगा गुरु जी जो हमने शास का अभ्यास कर लिया व्यवहार में कंट्रोल कर लिया ये, तो ये व्यवहार में कंट्रोल करने से आप संस्कारों को तनु कर सकते हैं विच्छिन्न कर सकते हैं सुप्त तो बना सकते हैं दग्ध बीज नहीं वो एक अलग ही चीज है क्योंकि दग्ध बीज का तो एक ही उपाय है प्रतिपक्ष भावना और वो हम कब कर पाएंगे जब पता लगे, पता लगे। अब व्यवहार में पता लग नहीं पाता है हमारे सामने अब क्योंकि हम जो भी व्यवहार करते हैं उसमें कृत्रिमता आ जाती है धोखे में और कृत्रिमता इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरे लोग क्या समझेंगे फिर नहीं तो <laughs> दूसरों का बड़ा ध्यान रहता है तो उसके कारण से हम वास्तविक जो हमारे अंदर है वो नहीं उबर पाते उनका हमें पता नहीं लग पाता लेकिन ईश्वर ने एक ये भी सुविधा हमें दी हुई है कि स्वप्न अवस्था ला करके क्योंकि प्रश्न उठता है यह स्वप्न अवस्था हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है हमारे लिए क्या उपयोगिता है इसकी तो सामान्य मनुष्य के लिए तो कोई उपयोगिता नहीं है इसकी सामान्य मनुष्य के लिए तो कोई उपयोगिता नहीं सुषुप्ति की तो आप कह सकते हैं कि सुषुप्ति के लिए सामान्य मनुष्य को भी उपयोगिता है थकावट दूर हो जाती है शरीर अच्छा हो जाता है निरोगता रहती है सारी बातें हैं लेकिन स्वप्न अवस्था से क्या लाभ होगा उसको तो स्वप्न अवस्था से लाभ योगी ही उठा पाता है क्योंकि वहां अनियंत्रित रूप में हमारे अंदर जैसे संस्कार है वो उभरेंगे और फिर साधक को जब जगता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बताओ इतना मैंने अध्ययन कर लिया इतना अभ्यास कर लिया इतने व्यवहार को मैंने शुद्ध बना लिया है पवित्र बना लिया है इतनी उपासना करता हूं मैं और ये ऐसे संस्कार जो है स्वप्न में उठ रहे हैं अभी राग के मोह के लोभ के काम के वासना के सारे संस्कार ये स्वप्न में मेरे उठने लगे इसका अर्थ है कि जैसे कहते न धुआं यदि है तो अग्नि होगी ही अब उसने हनुमान से पता लगा लिया कि ये अविद्या के संस्कार इस प्रकार के संस्कार मेरे अंदर विद्यमान है और स्वप्न के स्वप्न में उठते हुए संस्कारों से स्मृति बनती ही है स्मृति बनेगी क्योंकि स्मृति हम जो जो भी अनुभव करते हैं उससे स्मृति बनेगी ही क्योंकि जागृत अवस्था में ही तो ये स्वप्न के ज्ञान का आलंबन करेगा वो या स्वप्न अवस्था में करेगा जागृत अवस्था में स्वप्न के ज्ञान का आलंबन कर रहा है तो स्वप्न का ज्ञान हो रहा है या हुआ था था स्वप्न का ज्ञान हुआ था ज्ञान इस समय नहीं है इस समय स्मृति है तो स्मृति में जो स्वप्न का ज्ञान भरा हुआ है उससे पता लगाया साधक ने कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे संस्कार हैं जो अभी नष्ट नहीं हो पाए हैं अब उनके नष्ट करने में वो लगेगा तो पता लगा स्वप्न के द्वारा ये उसको लाभ हुआ स्वप्न से तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो साधक अपने संस्कारों को दग्ध बीज अवस्था में पहुंचा देता है पूरा पहुंचा दिया हो जिसने उसके स्वप्न में कभी भी अविद्या के संस्कार आ ही नहीं सकते आ ही नहीं सकते अब उससे साधक को स्वयं भी अपना परीक्षण हो जाता है कि मैं कहां तक पहुंच गया सफलता मिल चुकी है अंतिम पायदान पर पहुंच चुका हूं उसके बाद तो फिर धर्म एक समाज की होती है। फिर ऐसे ही पहुंचे पहुंचे जैसे आपने आप भी बताया मैंने जीवन चरित्र में पढ़ा है अपने कह कि, को कि सोते थे कि भाई पानी तैयार रखना ना सोलह मिनट के बाद उठ कर के पानी पीऊंगा तो मतलब वो कि जैसे हम सामान में होता है की हम जागृत से निद्रा में जाते समय स्वप्न गुजरते हैं बहुत लोगों को स्वप्न अवस्था बहुत ज्यादा अवलंबी होती है जब नित्र छूटती है जागृत अवस्था में आते स्वप्न से गुजरते हैं तो ऐसे योगियों की तो स्वप्न अवस्था भी बहुत ही कम न ऐसे आएंगे वो तो ठीक है वो तो आ सकते हैं बिल्कुल आतंकवादियों के और होंगे अब आई का जो है जो सरगना बगदादी उसके और तरह के सपने आते होंगे कि, कि आज कहा विस्फोट करना है मुझे लेकिन उसमें भी महा प्रतिपक्ष भावना है दो प्रकार की है प्रतिपक्ष भावना भी स्थूल संस्कार तो प्रतिपक्ष भावना से जैसे हम कमरा साफ करते हैं तो पहले क्या करते हैं झाड़ू लगाते हैं फिर क्या करते हैं पहुचा, फिर पहुंचा लगाते हैं क्यों लगा रहे हैं झाड़ू से सूक्ष्म गंदगी नहीं हट पाई नहीं हट पाई ना लेकिन हाँ तो तनु हाँ, तो होते हाँ ये तो होगी प्रतिपक्ष भावना फिर महाप्रतिपक्ष भावना भी ऐसा होता है कि जो सद वैद्य होता है वो वास्तव में वैद्य के जो लक्षण बताएं, वैसा ही वैद्य होगा तो औषधिया स्वयं स्वप्न में आकर के उसको बताती है औषधिया स्वयं प्रबदन इस मंत्र के ऊपर वहां वाले ने लिखा है जो इंदौर वाले जो थे उन्होंने भी लिखा है और आज चरक में भी ऐसा आता है की औषधिया स्वप्न में आकर के वैद्यों को बता देती है कि हमें क्या नाम है की इस रोग में ऐसे इस रोग के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो ऐसे, ऐसे जिस कैटेगरी का व्यक्ति होगा उसको ऐसे ही स्वप्न जो है वो है। ये आएगा आगे ठीक है तभी इसके करेंगे विचार पूरा तो स्वप्न का ये तो स्वप्न का हो गया आगे है निद्रा का अब निद्रा के ज्ञान का आलंबन आगे कैसे होगा तो जैसे सपने में हमने देखा कि स्वप्न में संस्कारों का पता लगा आ, प्रतिपक्ष भावना से हमने उनको क्षीण किया पता लगने के बाद ये तो हो गया परिकर्म, आ, परिकर्म। और तदाकरता इसलिए घटेगी यहाँ पर कि स्वप्न के ज्ञान से हम तदाकार हुए आ, जो स्मृति में है हमारे में है। उससे फिर हमें पता लग गया और हमने उसको प्रतिपक्ष भावना से क्षीण किया अब आगे हम एकाग्रता में सफल हो जाएंगे इस तरह से ये परिक्रम हो गया अब निद्रा के ज्ञान में तो निद्रा का ज्ञान का आलंबन इस वाक्य से एक तो ये सिद्ध हो रहा है कि निद्रा में भी ज्ञान होता है और ज्ञान चित्त की चित्त का चित्त की एक वृत्ति है जिसको ज्ञानात्मक वृत्ति बोलते हैं क्योंकि ज्ञानात्मक वृत्ति होने पर ही ज्ञान के संस्कार बनेंगे और उसका यहां पर आलंबन हो रहा है लेकिन हम जब निद्रा का लक्षण देखते हैं जो पीछे आ चुका है अभाव प्रत्यय प्रत्ययंबना वृत्तिर निद्रा कि निद्रा क्या है अभाव के प्रत्यय पर आलंबित अभाव का प्रत्यय अभाव क्या होता है न होना उसका प्रत्यय ज्ञान न होने का ज्ञान जैसे हमने कहा कि इस कमरे में गाय नहीं है अब गाय नहीं है तो गाय का अभाव का ज्ञान हुआ है या गाय होने का ज्ञान होगा? अभाव, अभाव का ज्ञान हुआ है गाय तो है ही नहीं अब यहाँ निद्रा क्या है ज्ञान का अभाव तो ज्ञान का अभाव और कह रहे हैं निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करो जी अभी यहां तो अभाव है लेकर चलना अब आपसे मैं अपना वाक्य देख लो क्या बोल गए ना जैसे अभाव पर अभाव कहाँ कहा गया था गाय का बाहर या कमरे में हाँ कमरे में अभाव तो है कि यहाँ पर गाय ज्ञान यथार्थ है कि आपका मिथ्या है ये, है, तो ये गया नहीं लेकिन छोड़ दीजिए आप जहां है वही टिके रहे कि कमरे में गाय नहीं है ये ज्ञान आपको हो गया बस यहीं पर रहना है बाहर कहाँ है गाय उससे मतलब नहीं है जहा हम देख रहे हैं वहां गाय नहीं है तो ऐसे ही निद्रा में व्यक्ति सो रहा है और ज्ञान का है अभाव ज्ञान का अभाव अब ज्ञान का, का अभाव है और फिर ये व्यासी ये पतंजलि कह रहे हैं कि निद्रा के ज्ञान का आलंबन करो तो निद्रा में जब ज्ञान का अभाव रहा तो ज्ञान हुआ ही नहीं तो आलंबन किसका करें गुरु जी जब नीत से जागते हैं तो जो निद्रा आती है तो ऐसे आनंद की अनुभूति होती है आज मैंने सुख वो तो आगे की बात रही लेकिन हम जो सूत्र देखा हमने की अभाव प्रत्यय वृत्ति निद्रा तो ये अर्थ निकल आया कि नहीं सूत्र का लेकिन ये अर्थ अशुद्ध है अब दूसरा अर्थ प्रत्यय ज्ञान भी होता है प्रत्यय कारण भी होता है अभाव का कारण अभाव का कारण कौन होता है ज्ञान को हमारे कौन रोकने वाला है तमोगुण मो गुण होता है अभाव का कारण, कारण। तो अभाव प्रत्यय का अर्थ हुआ तमोगुण तमो और तमो गुण पर आलंबित आ, निद्रा होती है निद्रा ऐसी है।, है जो तमो गुण पर आधारित होती है क्योंकि निद्रा में तमो गुण की अधिकता होती है यहां ज्ञान की बात ही नहीं है कोई अभी आ, अच्छा अब एक बात और कि ये जो व्याख्या चल रही है पीछे यद्यपि पीछे विषय आ चुका था मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ ये जो व्याख्या चल रही है ये वृत्तियों की व्याख्या है और वृत्तियां कितनी प्रकार की बताई प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत अब एक एक करके आप परिभाषा देखें उनकी प्रमाण की परिभाषा प्रत्यक्षानु प्रत्यक्षानुमाना गह प्रमाणानी ये प्रमाण हो गए इसमें वृत्ति शब्द है क्या नहीं है पीछे आई चुका है व्याख्या वृत्तियों की है क्यों देंगे वृत्ति फिर विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप यहाँ भी वृत्ति शब्द नहीं है पीछे आ ही चुका है विकल्प की व्याख्या शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो च्छुन्यो विकल्प यहाँ भी वृत्ति शब्द नहीं है और एक को छोड़ दें अब अंतिम क्या है वृत्ति स्मृति स्मृति की व्याख्या क्या है परिभाषा अनुभूत विषया पर संप्रमोष स्मृति यहाँ भी वृत्ति शब्द नहीं और निद्रा की व्याख्या क्या है यहां क्यों कहा वृत्ति कारण क्या है कि हम वास्तव में निद्रा को ऐसा समझ बैठते हैं कि निद्रा में बिल्कुल ज्ञान नहीं होता और ज्ञान न होना ये वृत्ति है या वृत्ति का अभाव है ज्ञान न होना हम कुछ भी नहीं जान रहे ये वृत्ति है या वृत्ति का अभाव है वृत्ति का अभाव है ये तो क्योंकि वृत्ति ज्ञानात्मक ही होगी, होगी। वृत्ति तभी होगी जब हम कुछ जान रहे होंगे और यहां हम निद्रा को मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं जान रहे तो जोर देने के लिए पतंजलि क्योंकि समाज में उस समय भी ऐसी मान्यताएं थी जोर देने के लिए यहां वृत्ति को दोबारा बोला है और व्यास का भाष्य भी सारा वृत्ति को बार बार बोलने पर कहकर के जोर दे रहे हैं वो भाष्य में भी आप देखना चाहे भाषण निकाल लीजिए पीछे है यह है आपका दसवा सूत्र समाधिपाद का और पर जो से ले का तो यहां देखें आप कि साच समबोधी प्रत्यवर्षात प्रत्यय विशेष देखो यहां भी जोड़ दिया इन्होंने पीछे नहीं बताया था किसी को ये प्रत्यय है ये प्रत्यय है ये प्रत्यय कह रहे हैं ये प्रत्यय विशेष और जोड़ दिया कि ये भी प्रत्यय विशेष है क्योंकि जगने पर प्रत्यवर्श होता है प्रत्यवमर्श का अर्थ क्या होगा स्मरण स्मृति तो कहा कैसे पता लगा कथम कि सुखम अहम अस्वापसम ये वाक्य हम बोलते हैं और ये सभी क्या प्रत्यक्ष है ये वाक्य सभी बोलते हैं ऐसा है, सुखम अहम अस्वापसम में सुख से सोया लेकिन सुख से सोया ये पता कैसे लगा था कि प्रसन्नम में मनः प्रज्ञा में विशारदी करोति वर्तमान में इस समय जगने के बाद मेरा मन प्रसन्न है शुद्ध है निर्मल है, है मेरी प्रज्ञाओं को वह विशारदी विशारदी विशारद बना रहा है उसको एक समझने की शक्ति उसमें अधिक आ रही है निर्मलता जैसी लग रही है अब इससे क्या हुआ प्रसन्नम में मन ये जो बता रहे हैं ये निद्रा की बात बता रहे हैं या उस समय जग गया है वर्तमान काल की बात बता रहे हैं ये प्रसन्नम में मन ये कौन सा प्रमाण है ये, ये प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रमाण है तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है तो प्रत्यक्ष में तो उस समय का ज्ञान है ये ये निद्रा में ज्ञान हुआ ये कैसे पता लग गया फिर तो प्रत्यक्ष से ही तो अनुमान होता है वर्तमान में जो मेरा मन प्रसन्न है इस प्रत्यक्ष अनुभव से हमने यह अनुमान किया कि निद्रा में ज्ञान था और वो कारण बन रहा है कारण कार्य का संबंध है निद्रा का ज्ञान कारण वर्तमान की प्रसन्नता कार्य तो इससे पता लगा ऐसी फिर आगे दिया है दुखम अहम गाढ़ इस प्रकार से ये यह यहां सब करते हुए और अब फिर आगे बोले कि स खलु अयम ये जो सारा हमें अनुभव हो रहा है जगने के बाद प्रबुद्ध से जागे हुए व्यक्ति का प्रत्यवर्श न्याद ये स्मरण हो ही नहीं सकता था कब असति प्रत्यनुभवे बिना ज्ञान के अनुभव के फिर उसी पर जोड़ दिया पूरा भाष्य इस बात पर जोड़ दे रहा है कि इसको वृत्ति मानना होगा वृत्ति ही है ये ज्ञान होता है वहां निद्रा में और तद आश्रता अगर ये प्रत्यय का अनुभव न हो तो तद आश्रिता स्मृत न फिर उस पर आधारित उस पर आश्रित जो स्मृति बनी है तो स्मृति वाला विषय यहाँ होना ही नहीं चाहिए तस्मात इसलिए इन्हें पीछे अब तक जो हमने कहा उससे क्या निष्कर्ष निकला प्रत्यय विशेषो नेत्रा ये क्यों कहा इन्होंने अन्य किसी भी सूत्र के भाष्य में वृत्तियों के भाष्य में ऐसा नहीं है इनका वाक्य ऐसी वाक्य नहीं है इनके बड़ी सरलता से व्याख्या कर दी गई है वहां लेकिन यहां ये यह यह तस्मात तस्मात करके निष्कर्ष निकाल रहे हैं जैसे कि कोई बहुत छिपी हुई बात को बता रहे हो नहीं मानता कोई इसलिए इसलिए हमें ये पता हमें ये मानना चाहिए कि निद्रा एक प्रत्यय विशेष है और प्रत्यय विशेष है तो प्रत्यय है तो वृत्ति है प्रत्यय तो विशेष है तो वृत्ति है वृत्ति है तो निरोध करने की बात आ रही है वृत्तियों की तो इसका भी निरोध करना होगा तो वही आगे कहा कि साचा समाधव इतर प्रत्ययवत निरोधव्या जैसे अन्य हम वृत्तियों को रोकते हैं इसको भी रोकेंगे लेकिन नींद में ऐसा में तो इन्होंने कहा ही नहीं इन्होंने कहा जगने पर जागने पर पता लगता है कि हम आनंद में थे या दुख में थे जागने के के मतलब यही हो गया के बाद बाद में थोड़ा सा बहुत बहुत बहुत सो लिया किसी इसको बाद और बहुत बहुत अच्छा महसूस नहीं तो है, नहीं है। नहीं है। नहीं है। आपको पता लगा नहीं आपको पता लगा नहीं कि निद्रा कैसी आई थी तो निद्रा में क्या हम हमारी क्या स्थिति थी आपको जागने के बाद जो हमारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रत्यक्ष से पता लगा कि नहीं फसल खूब लहलाहाती हुई हमें दिखाई दे रही है हैं खूब अच्छी फसल लहलाती हुई दिखाई दे रही है क्या पता लगा वर्षा हुई थी, थी। हमारे सामने नहीं हुई हमारे सामने नहीं हमने उसको प्रत्यक्ष नहीं किया था नहीं किया। प्रत्यक्ष फसल का कर रहे हैं हम वर्षा का प्रत्यक्ष नहीं कर रहे उस काल में लेकिन वर्षा हुई थी ये पता लग गया ऐसे ही जब जग जग गए हम और वहां प्रसन्नम में मना या अन्य जो दुखम स्वापसम ये जो अनुभव सारे हो रहे हैं वर्तमान काल के अनुभव बता रहा हूं मैं जगने के बाद के अनुभव ये अनुभव बता रहे हैं कि पीछे भी हमारे अंदर कुछ कुछ हो रहा था इसलिए वृत्ति है ये सोते हुए मनुष्य को सोते हुए का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि वहां तो बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं पता हमारा शरीर क्या कैसा है हमारा नाम क्या है हमारा परिवार कितना बड़ा है हमारे बैंक में बैलेंस कितना है कुछ नहीं है वहां पर सब समाप्त हो गया आ, सोया एक है। लेकिन जागने के बाद जो अनुभव होता है उससे अनुमान लगता है कि स्वप्न अवस्था भी एक निद्रा अवस्था भी एक वृत्ति है और उसके ज्ञान का आलम्बन यहाँ तो प्रसंग ये हमारा कि ये परिक्रम कैसे बनेगा हमारे लिए परिक्रम में कैसे सहायता करेगा तो परिकर्म में सहायता का तात्पर्य पर स्वप्न में तो बात यह थी हमने अपने संस्कारों का पता लगाया और हम उनको अब करने में लगेंगे तो इसमें थोड़ा विषय अधिक है अभी मैं इसको कल लेता हूं अब इस सूत्र को द्वारा ले लेंगे थोड़ा सा कि निद्रा का का ज्ञान ज्ञान है है तदाकार इसका तात्पर्य जो जो इस्मिर्ति से उभर रहा है हमारे चाहे वो का हो या निद्रा का हो उस स्मृति के ज्ञान से तदाकारता होगी हमारी उससे हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और आगे की अपनी भूमिका बनाएंगे हमें चित्त को एकाग्र करने के लिए अब क्या क्या करना है हमारे सामने कार्य आ गया जैसे स्वप्न के ज्ञान स्वप्न के ज्ञान का हमने आलंबन किया स्वप्न में पता लग गया कि ऐसी ऐसी हमारे संस्कार अभी शेष हैं हमारे अंदर चित्त में हमारे सामने कार्य आ गया आ गया नहीं कार्य कौन सा उन संस्कारों को क्षीण करने का वो कार्य आ गया तो कार्य आ गया हम को क्षीण करेंगे और फिर चित्त को एकाग्र करेंगे चित्त एकाग्रता के अनुकूल बनेगा तो इसलिए ये तैयारियां हैं सारी परिक्रम है ये इसको उसी रूप में लेना है प्रणौधनि थोड़ा उसको में हाँ कल करेंगे कल करेंगे okay. ओ...